मरता तो यहां परक है। वो प्रतिपादन करने का इच्छा से फिर ये पंचदश श्लोक कहा गया टीका में उत्पत्तियादि श्रुति नाम मिथ्या सृष्टि परत्व पूर्व उत्तम उत्पत्ति आदि श्रुति जहाँ भी श्रुति उत्पत्ति का कथन करती है वो सृष्टि सत्य है ऐसा नहीं कहती है श्रुति वो सृष्टि तो सब मिथ्या है मिथ्या सृष्टि परत्व ऐसा सब कहा गया पूर्वम उत्तम अर्थात दशम कारिका में ये बात कहा गया था संघाता स्वप्नवत सर्वे आत्माया विसर्जिता इस प्रकार के दशम कारिता में ये बात कहा गया था सब स्वप्न जैसा है अर्थात सृष्टि मिथ्या है ये कहा गया था इह तो ब्रत्में तात्पर्य प्रतिदनेच्छया इति उत्तरमाह फिर यह श्लोक में कह रहे हैं त्रुतीना ब्रह्मात्मक ब्रह्म एवं आत्मा तयक्यस्में ब्रह्त्मक तात्पर्य का तात्पर्य ब्रह्म आत्मा इसको प्रतिपादन इच्छा से पुनर उपन्यास फिर यह श्लोक वही बात कहता है कि किंतु उद्देश्य अलग है यहाँ श्रुति का तात्पर्य कहते हैं कि ऐक्य यह सिद्ध करने के लिए सृष्टि श्रुति भी उसी परक है ऐक्यपरक है जो ऐक्य परक है वो तो ऐक्यपरक है और जो निषेध निषेधपरक है वो तो द्वैत का निषेध करते हैं और जो द्वैत का परक है वो भी परक है इसलिए संपूर्ण वेद परक है वेदाता अवशेषाण आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्यात्पर्य धीरे श्रवण भवे तैसे पंचदेश कह रहे हैं आदि मध्य अवसान सर्वत्र वेदांतों का यही तात्पर्य है कि ब्रह्मात्मा एक है यह पुनर् भाष्य में द्वितीय पंक्ति का बीच में दिया इह आकृष्य यह पुनर्तिदम पर ये भी अद्वैत अद्वैतपरक है आगे यहाँ तक श्रुति के अनुसार ये व्याख्यान हुआ आगे कहते ए, कारिका के अनुसार व्याख्यान हुआ उसका भी संकलन करते हैं पाद त्रय ग्य अक्षराणी योजना तीन पाद में श्लोक का तीन पाद में जो बात कहे हैं इसका अभी योजना करके दिखाते हैं अर्थात अन्वय दिखाते हैं अभी श्लोक का तात्पर्य कहे श्लोक तो का तात्पर्य अर्थात श्लोक का अवतरणी रूप से आभिमुख्य कहे ये श्लोक क्यों आया अभी ये श्लोक का तीन पाद में क्या कहा जा रहा है उसको दिखा रहे हैं भाष्य में मृलोह विस्फुलिंगादि दृष्टान्त उपन्यास ही च उदिता यहाँ चोदिता एक शब्द नहीं च उदिता यहाँ गुण हुआ है चोदिता अर्थात तो प्रत्युपस्थापिता इस प्रकार के हो जाएगा संकिता ऐसे अर्थ नहीं है उदिता उदिता अर्थात उपता बु सृष्टि या च उदिता उदिता का अर्थ प्रकाशिता तीन नंबर टिप्पणी प्रकाशिता अच्छा देखिए यहाँ उदिता इति छेदेन लब्धम चकारम सफलयति यहाँ च उदिता इसी प्रकार की भिन्न करने से जो चकार अलग, अलग प्राप्त हुआ उसका सफल्य दिखाते हैं चकार क्या करेगा हम चोदिता एक पद नहीं करके च उदिता ऐसे भिन्न करने से क्या लाभ हुआ उसको भाष्य में कहते हैं च उदिता उदिता शब्द का अर्थ हो गया प्रकाशिता च शब्द का अर्थ हो गया आगे कहते हैं अन्यथा अन्य चब्द का अर्थ कहते हैं अन्यथा अन्यथा तो अन्य प्रकारण अथवा अन्यत्र अन्यत्र तैतरिय में भी कहा गया भी कहा गया वृहदारण्य में भी कहा गया छांदोग्य में, में तैतर्य तो में ये सर्वत्र ये श्रुति में बहुत सारे श्रुति में ये बात सृष्टि के कथन हुई है तो अन्यथा च स सर्वसृष्टि प्रकारो जीव परमात्मकत्व बुद्धि अवतरा अवतारा उपाय अस्माकम् अन्यथा अन्यथाथा जो अन्य अन्य प्रकार से सब सृष्टि कही गई है स, च सर्वसृष्टि प्रकार ये सृष्टि का जितने सारे प्रकार है वो सब जीव परमात्मा एकत्व बुद्धि अवतार के लिए उपाय है जीव परमात्मा एक ही है ऐसा हमारा बुद्धि हो बुद्धि हो अर्थात तो बुद्धि में इस प्रकार की निश्चय हो इसका अवतारक लिए बुद्धि में इस प्रकार ग्रहण के लिए उपाय है तो सृष्टि का कथन करते हैं और कहते हैं कि ये सब मिथ्या है ये मिथ्या है तो फिर क्या बच जाएगा कहते हैं सृष्टि होने से पहले जो था वो एक सदैव सो में इधम इस प्रकार की कहा गया you know, ना यहाँ कहते हैं कि उपाय गौण जहा कुछ लेते हैं उसको क्यों लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसका मुख्य को कहने के लिए वो उपाय हो जाएगा मतलब वो परोक्ष रूप से उपाय में ही परिवर्तन होगा तो यहाँ किन्तु सीधा कह दिएगी उपाय ही है वास्तविक हाँ। सृष्टि ये जब ये कल्पना किया गया है क्योंकि पूछने वाला पूछने लगा अगर ब्रह्म एक है तो ये पर्वत कहाँ से आया प्रश्न होने से उसको उत्तर देना पड़ेगा तो इसलिए कहते हैं तो न निष्प्रपंचम प्रपंचते तत्व कल्पिता शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते, प्रपंच्यते अध्यारोप और अपवाद अध्यारोपो नहीं है आरोप करेंगे फिर बाद में अपवाद करेंगे अध्यारोपो अपवाद अभ्याम निष्प्रपंचम ब्रह्म प्रपंचते विस्तृत विस्तार किया जाता है क्यों कहते हैं शिष्याणाम बोध सिद्धि अर्थम तो ही कल्पिता क्रम शिष्यों का बोध के लिए ज्ञानी लोग ये सब क्रम कल्पना करते हैं ज्ञानी अर्था परमात्मा तो परमात्मा ये सब जो श्रुति को कहते हैं क्यों कहते हैं हम जहाँ खड़े हैं हमको वहां से चलाएंगे ना गुरु हमको दिखता है जगत सत्य आप एकाएक कह देंगे सब कुछ नहीं है हमको एक बार भी जीवन में समाधि का अनुभव नहीं है और कह दिया जाएगा यह सब कुछ भी नहीं है वो कैसे ग्रहण होगा तो इसलिए क्रमों कहा गया है अध्यारोको अपवाद यही उपाय है पहले बताएंगे अध्यारोपो अर्थात ब्रह्म में कैसे ये जगत आ गया तो तस्मात वा ये तस्माद आत्मन हो आकाश असंभूत तस्मात बा हो आत्मा तो पहले था फिर अभी कहते हैं कैसे सृष्टि हुआ आकाश असंभूत तो यहाँ आकर के पहुँच गया तो फिर आगे तृतीय बलि में भृगु भृगुबलि में कहेंगे ये अन्नमय कोष को प्राणमय कोष में प्राण को फिर मनो में ये सब का लय पहले अध्यारोपण करेंगे बाद में अपवाद करेंगे अध्यारोप जब किया जाता है हमारा बुद्धि ग्रहण कर लेता है कि हाँ ठीक है कम से कम तत्व अर्थात तर्क तो ये बात सही है कि एक से ये उत्पन्न हो गया है अब हम उद्यम करेंगे इसको फिर कैसे उसका प्रबिलापन करने के लिए तो इसलिए उसका सृष्टिक्रम हमारा बुद्धि में उतर जाए इसलिए कहा गया है टीका यह सत्या प्रतीयते न स भवति किंतु तात्पर्य गम्य सेुत्यर्थता इतना दृष्टान्त आह यह सत्या शब्दशक् प्रतीयते शब्दशक्ति के द्वारा जो प्रतीयते प्रतीयते भान होता है शब्द का वृत्ति एक है हम कहते हैं गंगा यम घोष शब्द का शक्ति हो गया गंगा शब्द का हो गया प्रवाह तो प्रवाहों में घोष प्रवाहों में गाँव कैसे रहेगा तो शब्द शक्ति के द्वारा जो प्रतीत होता है कहेंगे ये श्रुति अर्थ सर्वदा हो जाएगा ऐसा बात नहीं किंतु तात्पर्य श्रुति तात्पर्य पूर्ण होकर के किसको कहती है तात्पर्य क्या है ये जानना होगा तात्पर्य गम्य से एव श्रुतियर्थता तात्पर्य जानने के लिए छह लिंग है उपक्रमो प्रसंहरा फलम अर्थवादों लिंगम तात्पर्य निर्णय नपुंसक लिंग है लिंगम तात्पर्य निर्णय ये तात्पर्य ग्राहक लिंग है इसके द्वारा निर्णय करते हैं श्रुति दृष्टान्त आह इसके लिए दृष्टांत देते हैं भाष्य में यहाँ प्राणसंवादे बापेदादी आख्यायिका कल्पिता प्राण वैशिष्ट्य बोध अवतारा तो यथा प्राणसंवादे प्राणों का संवाद हुआ वृदारण्य के आया तो ये सभी प्राण आपस में विवाद करने लगे तो हमें कौन सबसे ये श्रेष्ठ है फिर प्रजापति के पास जाते हैं तो प्रजापति कहते हैं कि आप लोगों से जो निकल जाने के बाद एकदम शरीरम पापिष्ठ तरम भवती तो प्रजापति वहाँ कहते हैं शरीर तो पहले से पापिष्ठ है अर्थात तो पाप मुख्य है और जु निकल जाने से पापिष्ठ हो जाएगा तो फिर एक एक निकल करके देखते हैं वापस आ कर के फिर पूछते हैं कैसे रहे वो लोग कहते हैं जैसे चक्षु निकल गया तो कहते हैं अंध जैसा रहा ऐसे हम लोग रह गए श्रवण इंद्रिय निकल गया तो कहते हैं जैसे बधिर रहता है ऐसे हम लोग रह गए तो ये सब निकल तो विशेष हानि नहीं हुआ किंतु प्राण जब निकलने लगा तो फिर सभी का स्थिति असंभव हुआ इसलिए वहाँ स्वीकार किए कि प्राण ही अस्माकम श्रेष्ठ अस्माकं श्रेयः इस प्रकार ये कहते हैं तो यहाँ प्राण संवाद आया क्या थे ये तो बृहदारण्य में बृहदारण्य में ये पंचम अध्याय में है तो पंचम अध्याय बृहदारण्य बहुत बड़ा नहीं है छोटा है शायद पंचम अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण में ये वो देखेंगे प्राण ज्येष्ठश्च श्रेष्ठ ऐसे आरम्भ हुआ मंत्र अथवा ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राण ऐसे पूरा वो ब्राह्मण का आरंभ में प्रथम में ही है वो वृदारण्य का द्वितीय अथवा तृतीय ब्राह्मण पंचम ब्राह्मण अध्याय का द्वितीय अथवा तृतीय ब्राह्मण ये होगा अच्छा ये हो गया एक कथा और दूसरा कथा हुआ बाघादि आसुर पापम वेधादि आख्यायिका ये तो छांदोग्य में है छांदोज का ये प्रथम अध्याय में है देवता लोग असुरों को पराजित करने के लिए साम उद्गान करने का निर्णय किए तो साम उद्गान करेंगे तो पहले वो बाघ को कहे कि आप हमारे लिए उद्गान करो बाघ ने उद्गान किया और उसमें जो कल्याणतम है वो अपने लिए रख लिया तो ऐसे जो किया फिर असुरु लोग उसको पाप से बेध डाले ये तो आख्यायी है इसका तात्पर्य तो क्या है हम लोग जो कोई कर्म करते हैं ये दूसरों के लिए ये दूसरों का ही लाभ होगा चलो सबके लिए आवश्यक है इसलिए हम ये कर्म कर दिया बाग इंद्रिय वहाँ सभी के लिए आगाह न किया किंतु उसमें कल्याणतम जो अपने लिए रख लिया कल्याणतम कर्म करने का समय में उससे कुछ रस मिलता है कुछ मतलब तो जो मान सम्मान इत्यादि हो जाता है अथवा कुछ जो रस मिलता है जो कि दूसरों को पता नहीं चलेगा ये अपने लिए रहता है जहा ये अपने लिए रहेगा उसका संस्कार बनेगा वो संस्कार बनने से फिर उसे छुटकारा नहीं होगा तो ये जो विशेष करके कहते हैं जो नाम जैसे इत्यादि होता है तो इसलिए ये सब करने का समय में अगर वो आएगा नाम जैसे आएगा वही पाप हुआ मतलब नाम जैसे आएगा उसे जो रस ले लिया ये रस ले लेना वही जो कल्याणत्मा अपने लिए रख लेना ये लोग उसको फिर पापों से विद्यक कर के उससे रस नहीं लेने का रस लेने का अर्थ है तो उसके साथ तादात्म्य हुआ अर्थात अपना भोक्तृत्वपन तो आया भोक्तृत्व तो आएगा तो फिर कर्तृत्व तो आएगा कराएगा फिर तो फिर उसे छुटकारा कैसे होगा वो सब मतलब जैसे गंगा जी में जल आता है प्रवाह होता है चला जाता है ऐसे ही वो जाना चाहिए उसके साथ तादात्म्य नहीं होना चाहिए ये हमने किया इसलिए ये हमको ही प्रशंसा हो रहा है इस प्रकार की होगा तो उसका बंधन से कभी छूटेगा नहीं तो ये अर्थात यहाँ तात्पर्य है यही हो गया कि कल्याणतम इसका सबसे सूक्ष्म चीज वही है वही बंधन कर देता है वो नहीं होना है तो ये सब आगा इंद्रिय तो इस प्रकार की है और सब पाप के द्वारा असर लोग सबको पाप से विध कर दिए किन्तु प्राण जब करने लगा तो पाप से विध उसको कर नहीं पाए क्योंकि प्राण कुछ भी अपने लिए नहीं रख लेता है प्राण का धर्म है कि सब कुछ करेगा अंदर रह कर सबको बांट देगा वो कुछ अपने लिए नहीं रखेगा ये भी संवाद आया ये विचार हुआ ये छांदोग्य का प्रथम अध्याय में है पापेधादि आख्यायिका कल्पिता ये सब क्यों है कहते हैं प्राण वैशिष्ट्य अवबोध अवताराय प्राण का वैशिष्ट्य का बोध प्राण वैशिष्ट्य बोध अवताराय प्राण का वैशिष्ट्य वैशिष्ट्य अर्थात श्रेष्ठम दे दिया एक नंबर टिप्पणी प्राण श्रेष्ठ है ये अवतार करने के लिए अर्थात बुद्धि में बैठाने के लिए टीका में बागादीनाम प्राणानाम अहम् श्रेयान अहम श्रेयान मिथ संष संवाद त्रा आख्याय नासु बदीनाचेतनवात्गादीना प्राण बाको प्राण कहा जाता है गौण प्राण वो सब अहम् श्रेयान मैं श्रेय श्रेष्ठ हूँ इसी प्रकार की मिथ परस्पर सष इसका संवाद जो है बृहदारण्य में तत्र या आख्यायिका श्रूयते वहाँ जो कथा सुनी जाती है अर्थो भवती श्रुति का उसमें तात्पर्य नहीं आख्यायिका कहने में बागाद क्यों नहीं कहता है क्योंकि बाघादिना अचेतनवाद ये बाघ सब बाघ ये सब कैसे परस्पर में विवाद करेंगे तो इसी प्रकार की तथा सृष्टि आदि श्रुतिर भी न स्वार्थे तात्पर्य पति सृष्टि को कहने वाले सूति भी स्वाथ में तात्पर्य वाली नहीं है वो तो उदाहरण तो पंक्ति में कह दिया था बाघादी आसुर पापे इसमें आगे कहते हैं देवासुर्रामे देवास्ताव असुरा अभिभवितुम यज्ञक्रि देवासुर्राम में देवता लोग असुरों को अभिभव करने के लिए अर्थात उनको पराजित करने के लिए दबा देने के लिए यज्ञम यज्ञ यज्ञ करने के लिए निर्णय करें उपचक्र मिरे इसमें धातु क्या हो जाएगा न वही तो समझ कहते क्री धातु जो क्री है वही डूब ह्रमो पाद विक्षेपे क्रमीर है ना कि ममो तो, क्रमो पाद विक्षेपे जो उपक्रम इत्यादि कहते हैं उसमें ये धर्म रहते हैं पाद विक्षेप अर्थात पाद का आगे आगे डालना ठीक है क्रम धातु परस है किंतु उप ये का संबंध है वो आत्मनिक पद हो जाएगी उपचक्र में रे क्योंकि क्राम्यति क्रामती रूप बनता है उसका प्रश्न पद है बागा उद्गात्रित्वेन नब्री बागादीन बागादियों को उद्गात्रित्वेन उनको आप उद्गान करो इस प्रकार की बब्री तो वो लोग कहे तान बब्री रे अर्थात तो यहां धातु है तो बागादीन को उद्गाता रूप से वर्णन किए वर्ण बागादीन कल्याण आ, आ चाहिए दो खंडा खंडाकार चाहिए वहाँ एक खंडा खंडाकारगाधीन कल्याणसंग जैन पापना असुरा बिबिधुर आद्या आख्यायिका च नुता थागाधीन कोश बाघादियों को कल्याण आसंग जेन कल्याण के साथ आसंग हो गया आसंग अर्थात बाघादी का असक्त हो गया असंग जे न कल्याण के साथ आसंग हो गया ये कल्याण के साथ आसंग होने से पाप के द्वारा असुर लोग वेद कर दिए जो ये रस लेगा वो कमजोर होगा जगत में ये नियम है जो किसी प्रकार के रस नहीं लेगा वो अर्थात दृढ़ रहेगा वो किसी को फिर अर्थात भय नहीं करेगा किसी प्रकार की परिस्थिति में भी थोड़ा सा भी रस लेगा तो फिर उसका अंदर में भय रहेगा कि ये हमारा छूट जाएगा क्या ये जो भय कहते हैं ना उसको अंग्रेजी में कहते हैं फियर ऑफ लूजिंग ये फियर क्या है फियर ऑफ लूजिंग हानि का भय आ जिसका कुछ हानि होना ही नहीं है बाहर का द्रव्य तो छोड़ो अंदर का जो रस वो भी अगर वो कभी लेता नहीं तो उसको फिर क्या चीज़ का हानि का भय रहेगा तो फिर उसको कोई दबा नहीं पाएगा पाप से बेदन नहीं कर पाएगा न आसुरा आसुरा हो धातु गया इसमें लिट का बहुवचन हो गया प्रथम पुरुष से बहुवचन विध धातु से नहीं होगा विध धातु नहीं है ना विध कोई धातु नहीं है, है ब्यदो, ब्यदो तो ये ग्रही ज्या में आता है ना ग्रही ज्या वही व्यधि उसमें है तो उसको फिर संप्रसारण हो जाएगा जो उसकित हो गया कि होने से संप्रसारण होता है हो, हु, हु, इस प्रकार की हो जाएगा तो इति आख्यायिका इत्यादिया तो सिद्धांत कहता है कि ये सब आख्यायिका भी यथाश्रुता नहीं है यथाश्रुतार्था इसमें समास कैसे कहेंगे ये आख्यायिका का नथाश्रुता युता मैंने समास क्या कर रहे हैं इत्यादि आख्याय का यथाश्रोता था नच्छा अब्य भाव अगर करेंगे नपुंसक के लिंग होना चाहिए ना इसका पहले अर्थ बुद्धि में आता है ये सब आख्यायिका का यथाश्रुतार्थ नहीं है जैसा सुना गया ऐसा नहीं है ये यथाश्रुतो अर्थो यश्या यथा तो किंतु ये आख्यायिका का यथाश्रुतार्था नहीं है इसका अर्थ शब्द सुनने से जैसा लगता है कथा लगता है ऐसे विवाद किए ऐसा नहीं है वो तो उसका तात्पर्य कुछ अलग है यथा यथाश्रुतो अर्थो यश्रुते या, है आख्याय का आख्यायिका अर्था न नहीं खाली आप बहु इतना लिख सकते हैं ऊपर में इसका अर्थ यथा यथाश्रोत में कुछ नहीं यथा में तो आप अभ्यभाव ले सकते हैं श्रोतम अन्य अच्छा बाघादीना तो बाघादीना बाघ अभावन उदगान असामर्थ्या तो पूर्व पक्ष कहेगा ये यथरा श्रुतार्था क्यों नहीं होगी ये श्रुति सिद्धांत कहते देखे बाघ इंद्र को बाघ इंद्रियो को गान करने के लिए कहा गया और बाघ इंद्रियो ने गान किया ये बाघ इंद्रिय का बाघ इंद्रिय hmm. होता है क्या नहीं होता है तो बाघ इंद्रियो कैसे गान करेगा कोई चैत्र मैत्र देवदत्त गान करेगा कि तो बाघ कैसे गान करेगा तो बागादीना बाग भावन उद्गान उद्गान नहीं कर पाया किंतु असुरैर्धर्शिताण उत्क्रात देहपात प्रसिद्ध प्राण वैशिष्ट्य प्राणवैशिष्ट्य बुद्धि एक पद है निश्चय के बुद्धि एक पद है निश्चय पाठ संशोधन करना है प्राण वैशिष्ट्य, निश्चय बुद्धि अवतार शेषत्व एक पद है सप्तमी तो निकाल देंगे निश्चय बुद्धि अवतार शेषत्व सा कल्पिता तो फिर ये आख्यायिका क्यों कही गई है कहते हैं किंतु असुरों के द्वारा असुरेर अधर्षित्व दृशा प्रागल दबा देना असुरों के द्वारा नहीं दब गया कौन प्राण और दूसरा प्राण का उत्क्रांतो प्राण से उत्क्रांत तो, सत्याम देह से पात से प्रसिद्ध है देहपात हो जाता है तो इसीलिए प्राण श्रेष्ठो प्राण श्रेष्ठ है एक तो प्राण असुरु के द्वारा दबने ही गया है और दूसरा प्राण देह चला जाने से देहपात हो जाता है ये दोनों हेतु से निश्चय होता है कि प्राण श्रेष्ठो भवती प्राण का वैशिष्ट्य वैशिष्ट एक नंबर टिप्पणी दे दिया था पहले आगे पृष्ठा में दिया है श्रेष्ठ प्राण का श्रेष्ठ निश्चय में बुद्धि का अवतार अवतार अर्थ बुद्धि उसमें उतर जाए इसी का शेषवे सा अर्थ साख्यायिका सा कलता तथा प्रकृति अभी सृष्टियादी श्रुते स्वार् तात्पर्याभा व्यतिरेकेण अभा तदेव अस्ति इति तदव अस्थित अद्वैतबुद्धिवतराय उपाय अवतर उपाय आदि प्रक्रिया कलता तथे तो जैसे ये दोनों दृष्टांत में साक्षात शब्द शक्ति का तात्पर्य नहीं है अभी प्राण प्राणश्रैष्ठ में तात्पर्य है तथा तो प्रकृति अभी प्रकृतर्थ सृष्टियादी श्रुते है इनका स्वाथ में तात्पर्य अभाव स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है तो फिर ये सब क्या कहते हैं तत्कार्य तद व्यतिरेके ये न्याय है तत्पद से क्या ले सकते हैं तत्कार्य तदव्यतिरेकेण एक दृष्टांत देने के लिए मिट्टी का कार्य घट का तो मिट्टी अतिरेक मृद अतिरेकेण रहेगा घट नहीं रहेगा तो मृद कार्य से मृद व्यतिरेकेण अभाव इससे फिर क्या सिद्ध ये न्याय हो गया ये न्याय से क्या सिद्ध होगा तदेव अस्थिति अर्थात जिस समय में घट है उस समय में मिट्टी ही है क्योंकि जो घट है वो मृद अतिरिक्त तो नहीं है नहीं होने से तदैव अस्थिति तदैव था कारण कारण में वो अस्थिति अद्वैत बुद्धि अवतार उपाय न कारण ही है ये अद्वैत बुद्धि अवतार का उपाय है तो जिसको भी देखेंगे कारण को पहले देखना चाहिए इसलिए कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से राग जोसा तो हो जाता है तो क्या कर रहा है वो नहीं देखना है वो क्यों कर रहा है उसके ऊपर नज़र करना है जितना जितना हमारा दृष्टि क्यों के ऊपर जाएगा कारण के ऊपर जाएगा तो वहां फिर उतना ये सब अर्थात संसार में उतना रुचि नहीं रहेगी हर चीज में कारण के ऊपर जाएगा ऐसा क्यों करता है कहते हैं उसमें शत्रुगुणों अधिक है तो दिखता है सबकर्म में लगा रहता है ऐसा क्यों करता है कि तो अधिक है तो मैं, करता है है। तो मैं है। तो ये, के जाएगा तो, फिर व्यक्ति के ये नहीं जाएगा। तो ये परिवर्तन दूसरों में महान अनर्थ की बात है <laughs> वो बुद्धि इतना नहीं लगाना है जितना तो अपने में हो जाए ठीक है और दूसरों में तो केवल वही आप परिवर्तन कर ले पाएंगे जो कहते ना शिष्य तो समर्पित होगा नहीं तो केवल अनर्थ ही होगा तो तीन दिन के बाद वो आपको दो सुना करके ही जाएगा इसलिए वो सबसे जितना हट जाए तो जितना अर्थात ये शांत तो हो जाए तो ऐसे अर्थात तो दो चार ऐसे होने पर अपने आप शांत तो हो जाएगा और फिर सुधार करने का उद्यम नहीं करेगा और जब अपने सुधार हो जाएगा जितना जितना अपने में तत्व का अनुभव होगा आपको धीरे धीरे लगेगा बाहर जगत रोगोट है क्यों कहेगा यही शरीर ही रोबोट है ये शरीर रोबोट है तो बाहर जगत रोबोट है तो किसका क्या सुधार करना है चुप हो जाएगा भूल लाएगा तो थोड़ा किसी को कह देगा और अगर ये बात याद रहेगा बिल्कुल किसी को कुछ नहीं नहींद चुपचाप रहेगा तो ये जितना ज्ञान की स्थिति ऊपर चलेगा वो नहीं करेगा जितना निकल लेना है जब भी दिखेगा कि कुछ करेंगे बोल करके पहले देखना है क्या हमारा स्थिति आ गया क्या ऐसे कैसे आना चाहिए कहेंगे जितना ऊपर हम देख पाते हैं उतना ऊपर तक हम लक्ष्य बैठाएंगे ऐसे हम लोग तो लक्ष्य छोटे महाराज को बैठाएंगे तो इतना ऊपर लक्ष्य बैठाएंगे तो अब क्या कर पाएंगे में। जब भी जाएगा थोड़ा मन आप उसको हटाएंगे पाएंगे अब जाएंगे छोटे महाराज जी को प्रणाम करने के लिए जैसे कहेंगे क्या कर रहा है संत रहो तो ये सब बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे कारण असत कार्यवाद में ना इसे बहुत कार्य कार्य अलग है। से भी अलग, अलग है। है। हाँ। तो ये तो ये तो, मतलब ये वेदांति लोग तो अनिर्वचनीय वाद वाले तो ये जो कार्य देखिए सांख्य वाले सतकार वो लोग कहते हैं जिस समय में मिट्टी है उस समय में घटर है नया एक लोग असत्कार्यवादी हैं वो लोग कहते हैं कि घट बिल्कुल पहले नहीं था वेदांतिक लोग कहते हैं कि अनिर्वचनीय घट पहले नहीं था ये बात नहीं है घट पहले से भी था किंतु वो कारण रूपेण था और अभी जो कार्य बन गया कहते हैं कार्य कारण से भिन्न है क्या करना सांख्य लोग कहेंगे कार्य कारण के साथ अभिन्न है न्यायिक लोग कहेंगे कार्य कार्य कारण से भिन्न है वेदांतिक लोग कहेंगे ये कार्य कारण से भिन्न भी नहीं है और भिन्न भी नहीं ये है इतिनों इतिनों ये अनिर्वचन है ये तीनों में ये अलग रहेगा ना ना न नयायिका बिल्कुल विरुद्ध हो जाएगा उनका कार्य कहाँ कारण रूप से रहेगा नहीं रहेगा वो तो बिल्कुल कहेंगे कार्य बनेगा इसलिए वो लोग असत कार्यवादी न कार्य पूर्वम असत नो नहीं है चिल्ला इसलिए कार्य कारण रूप है जिस समय में घट है वो मृद रूप है ऐसा नहीं है वो अलग है तदेव अस्थिति तो वेदांत लोग कहेंगे जिस समय में कार्य है उस समय में कारण ही है इति अद्वैत बुद्धि अवतार उपाय तो समवाय संबंध जहाँ संबंध होगा दोनों अलग हो जाएंगे तो संबंधी और सं, मतलब दोनों बीच में अगर संबंध आता है तो ये दोनों भिन्न है तो पहले था।, था तो फिर ये संबंध दोनों में कैसे आएगा पहले नहीं था उनका घट उत्पद्य कहते लोग लेकिन समवाय से है में तो ना बोलो समस्या न कब रहता है तो ये समवाय सम्बंध न उत्पद्य कहते हैं कि उसका है यत समवयतम तो तो कार्य उत्पद्यते सत कार्य उत्पति कार्य का उत्पत्ति क्षण से ही वो संभावय संबंध आरंभ होगा पहले नहीं था जिस समय में, में बनाना आरंभ किया कहेंगे उस समय में वो तत् समवाय सम्बन्ध से रहना आरंभ किया तो पहले नहीं था वो कार्य आगे ठीक है मैं अभी सिद्धांति कह दिया कि ये जो सब द्वैत का कथन हुआ ये जो सृष्टि का कथन हुआ ये केवल अद्वैत बुद्धि के, के लिए कहा गया इसके लिए दृष्टांत दे दिया इसे प्राण संवाद पूर्व पक्ष कहता है कि जो प्राण संबाद को आप दृष्टांत दिए वो दृष्टांत का विघटन करवाएगा पूर्व पक्षी वो दृष्टांत ही तो अलग अर्थ को कहता है पूर्व पक्ष कहता है टीका में देवता शब्द प्रयोगाद चेतनत्व बागा मुख्यार्थत्म संवादी संवादादि श्रवणस्य वह बागिंद्रिय गान किया ये बात नहीं है बागाधि देवता गान, गान किया तो इसलिए बागाधि देवता वो तो चेतन हो गए चेतन से परस्पर में विवाद क्यों नहीं कर पाएंगे कर पाएंगे पूर्व तो पक्ष कह रहा है देवता शब्द प्रयोग तो चेतनत्व बागा इसलिए मुख्यार्थ ये सब आपस में विवाद कर सकते हैं संवाद जो हुआ कहा गया संवाद अर्थात कथा कि जो आख्यायिका है वो तात्पर्य उसका मुख्यार्थ में है और तो असिद्धम उदाहरण इसलिए आप जो उदाहरण दे, दे दिया वो ठीक नहीं है सिद्धांत ही उदाहरण दे दिया दृष्टांत जैसे मुख्यर्था नहीं हुआ इसी प्रकार की श्रुति भी मुख्यार्था नहीं है पूर्व पक्ष कह दिया दृष्टान्त ही मुख्यार्था है इसलिए श्रुति भी मुख्याार्थ होगा अर्थात सृष्टि वास्तव हो जैसे नयायिक लोग कहते हैं तदपि भाष्य में सिद्धांत कहता है कि न पक्ष कहता है कि तदपि तदपी असिदेत अर्थात जो आप दृष्टांत दिए वो भी असिद्ध है ऐसा हम कहेंगे तो, तो टीका में संवाद विषम पाठ संशोधन करना है टीका में संवाद विसमवाद गया टीका में तृतीय पंक्ति में संवाद विसंबाद चाहिए। संवाद विसंवाद योशो श्रुते प्रामाण्यम प्राण्यम अर्थवादा अंगीकारा अविरोध अपेक्षा एवं अर्थवाद प्रामाण्यम सिद्धांत कहते हैं संवाद और विसंवाद अगर नहीं है तब श्रुते अर्थें प्रामाण्यम अर्थवाद तीन प्रकार की कहते हैं एक पद तो अर्थवाद चार प्रकार कहते हैं बाकी तीन प्रकार के अनुवाद गुणवाद भूतार्थवाद हैं ये विरोधे गुणवाद हस्या सूवादो बधारित भूतार्थवादादवाद स्त्रीधाम ऐसा कहते हैं ये इसका अंतिम दिए हैं अर्थ संग्रह का अंतिम जहाँ अर्थवाद है वहाँ उस लोग दिए हैं विरोधे गुणवाद हस्या जहाँ विरोध होगा श्रुति कुछ कहती है आदित्य युप यजमानह प्रस्तर प्रस्तर अर्थात दर्भ मुष्टि कुश मुष्टि बनाते हैं जहाँ वेदी बनाएंगे वहाँ पहले झाड़ू लगाने के लिए साफ करने के लिए तो वो जो दर्भ मुष्टि बनाए कुशका ये मुठा बनाए उसको यजमान कह देते हैं और आदित्य युप को आदित्य कह देते हैं यहाँ विरोध होता है कहते तो विरोध है गुणवाद गुणवाद अर्था प्रशंसा युप का प्रशंसा किया जाता है युप अर्थात खम्भ जो यज्ञ करने से पहले डालते हैं उसका प्रशंसा किया जाता है और इस प्रकार के जो गर्भ मुष्टि वो भी उतना ही आवश्यक है यज्ञ के लिए जितना यजमान चाहिए अगर उससे वो नहीं करेगा फिर तजन्य अपूर्व नहीं होगा तो कर्म का फल नहीं मिलेगा तो ये सब प्रशंसा किया जाता है विरोधे गुणवाद सियात अनुवादो अवधारितें अवधारितें निश्चितें सति पूर्वम एवं निश्चितम चेद तदा श्रुतिर्वदति चेद अनुवाद जैसे कहा जाता है अग्निर्म से भेषजम ये अनुवाद होता है सबको पता है फिर भी वेद में आता है आयुर्वेद अर्थात आयुर्वेद कहती है तो ये हो गया अनुवाद और जैसे हम कहते हैं कि पर्वतो वन्यमान पर्वतो तो उसको भी दिख रहा है तो फिर क्यों कहता है पर्वतो वनीमान कहना चाहिए बन्नीमान तो इसको कहते हैं अनुवाद ज्ञात तो होने पर भी कथन होना और आ, आ, भूतादान तदान अर्थात तय गुणवाद और ये अनुवाद नहीं है तो ये भूताद होगा भूताद अर्थात यथा तथेवक तथा भूतस्य तो भूत अर्थस्थ कथन तो जैसे उसके लिए दृष्टान्त दे देते हैं वज्रहस्त पुरंदर पुरंदर इंद्र वज्रहस्त ये पता भी नहीं है कि अनुवाद हो जाएगा विरोध भी नहीं है इंद्र वज्रहस्त नहीं है ऐसा विरोध भी नहीं है तो ये होने से इसको कहा जाता है भूतार्थवाद तो यहाँ कहते हैं कि संवाद विसमवाद संवाद अर्थात तो पहले ज्ञात तो है फिर कथन होता है तो अर्थात तो अनुवाद विसमवाद अर्थात जहाँ विरोध होता है अर्थात गुणवाद जहाँ संवाद अनु अनुवाद विसमवाद अर्थात गुणवाद नहीं है असतोह तो अभाव होने पर श्रुते अर्थ जो सुना गया जैसे वज्रस्थ पुरंदर है यहाँ प्रामाण्यम अर्थात ये भूतार्थवाद हो जाएगा अर्थवादा अर्थवाद वहाँ प्रमाण होगा इति अंगीकाराथ अविरोध अपियम एवं अर्थवाद अपराध अविरोध अपेक्षम अर्थवाद प्रामाण्यम अविरोध को अपेक्षा करके अर्थवाद प्रमाण होगा आ जहाँ विरोध आ जाएगा वहाँ अर्थवाद प्रमाण नहीं होगा यह तो परस्पर व्याहति दर्शनात न प्रामाण्यम परिहरति और यहाँ जो सृष्टि का कथन है यहाँ परस्पर व्याहति दर्शनात सात नंबर टिप्पणी व्याहति दर्शनात ये जो सृष्टि का कथन हुआ है अन्य शाखा में अन्य अन्य प्रकार की सब सृष्टि का कथन हुआ है ये अन्य अन्य प्रकार की होने से ये वास्तव नहीं है गुणवाद विरोधे गुणवाद स आदित्यो यूप ये यजमान प्रस्तर ये सब गुणवाद है अर्थात तो केवल प्रशंसा करने के लिए गुणवाद अच्छा तो यहाँ तो परस्पर का वैलक्षण दिखने से ये सब प्रमाण नहीं है भाष्य में सिद्धांती ही उत्तर देता है ना शाखा भेदेशु अन्यथा च प्राणादि संवाद श्रवणा शाखा भेद में अन्य अन्य में चांदो के में अलग है तो बृहदारण्य के मे अलग तो अन्य था तो प्राणादि संवाद श्रवण प्राणादि का संवाद अन्य अन्य में अलग है जैसे वहाँ है सृष्टि भी इसी प्रकार की अन्य अन्य शाखा में अलग है वो निशे यहाँ भी तात्पर्य नहीं है जो भाष्य में कहा गया प्राणादि आदि पद से कहते प्राणादि आदि शब्द है मुख्य प्राण अतिरिक्त भागाद गृह्य प्राणादि में अब प्राणादि कह दिया आदिपद से जो मुख्य प्राण तो हो गया प्राण उसको छोड़कर के जो अन्य गौण प्राण गौण प्राण इंद्रिय है वो सबका ग्रहण हो जाएगा उत्तम एवं समाधान व्यतिरेक जो समाधान दृष्टांत तो में समाधान कह दिया अर्थात तो दृष्टांत तो यथार्थ नहीं है इसको अभी व्यतिरेक मुखे से दिखाते हैं भाष्य में यदि ही संवाद परमार्थ एवं अभूत एक रूप एवं संवाद सर्वशाखासु अश्रोसियत विरुद्ध अनेक प्रकारेण न नश्रोषियत संवाद अगर एक परमार्थ वास्तव होता सभी शाखा में संवाद एक प्रकार की होना चाहिए अगर भगवान श्री कृष्ण का जीवन अगर वो एक ही था तो जहाँ भी भागवत का कथा होगा उसी प्रकार की कहेंगे ऐसा नहीं कि वहाँ भागवत का कुछ अलग कह देंगे श्री कृष्ण भगवान का जन्म ऐसे हुआ यहाँ अलग हो गया कुछ ऐसा नहीं कहेंगे तो इसी प्रकार की अगर प्राण संवाद भी परमार्थ होता सभी शाखा में एक रूप से एक रूप एवं संवाद सर्व शाखासु शाखा सुनाया जाना चाहिए तो ये लिंग का प्रयोग होगा अर्थात तो यही नहीं सुनाया गया तो ये लिंग निमित्ते रिंग क्रियापत क्रियाया अनिस्पत्ति गर्थात इस प्रकार की नहीं हुआ है अस्रोशियत विरुद्ध अनेक प्रकारेण न, न त अनेक तो प्रकार होकर के नहीं सुनाया जाना चाहिए अश्रोशियत अश्रोशियत में ये परस कर दिए हैं अश्रोशियत इसलिए दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कहते हैं अस्रोशियत इति अर्थस। इतिथस परसनिपद अगर आप कहते हैं तो, तो भी यहाँ आत्मनिपद जानना चाहिए तथे बाबा पाठ यहां हलंत नहीं है अस्पोशियत क्यों ये कर्मणि प्रयोग होना चाहिए अश्रोश्यत अर्थात वो कथा सुनाया सुना गया वो कथा सुनता है नहीं है कथा सुना गया तो वो कर्म होना चाहिए इसलिए कर्मणि प्रयोग होने से या अस्रोश्य ऐसे तो होना चाहिए टिप्पणी आगे टीका में अच्छा समय हुआ ओम पूर्ण मद पूर्ण मिधम पूर्ण पूर्ण मुद्दे पूर्ण शिव पूर्ण मद